अथर्वद मांडुक्य उपनिषद इसमें चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का, का देखे थे सत्तीसवास का चल रहा था ना आरंभ होगा ठीक टीका में पक्षम एवं विज्ञानवादी मुखेन प्रतिषिप्य विज्ञानवादानीमदी बाह्यादी पक्ष विज्ञानवादी के द्वारा बाह्य बाह्यर्थवाद को निराकरण करके अभी विज्ञानवाद को सिद्धांती निराकरण कर रहा है बाह्य बाह्यर्थवाद अर्थात वो कहते हैं बाहर में अर्थ है उसमें भी दो विभाग है एक कहते हैं बाहर में अर्थ है हमको प्रत्यक्ष होता है किंतु वो क्षणिक है नदी पर्वत घटाफटा जो भी सब बाहर में है वो सब क्षणिक है और दूसरा कहते हैं बाहर में अर्थ है क्षणिक है हमको प्रत्यक्ष नहीं होता है हमको ज्ञान होता है उसे हम अनुमान करते हैं कि बाहर में अर्थ है अर्थ नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होता है ये दोनों पक्ष बाहर में अर्थ मानने वाले दो पक्ष उसमें वैभाषिक होते है प्रत्यक्ष मानते हैं सौत्रांतिक होते है वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुमान करते हैं तस्मा जायते चित्तदृश्यं तस्य ये केवे चित्तृश्य पश्यं खेब्यद सिद्धांत कह रहा है वेदांत विज्ञानवादी का निराकरण करने के लिए चित्त दृश्यम न जायते तो यहाँ अब तक तो चित्त चलता था क्षणिक विज्ञान क्योंकि विज्ञानवाद था अब चित्त शब्द का अर्थ एक नंबर टिप्पणी दे दिया चित्तम सद अद्वय विज्ञानम ब्रह्म चैतन्य अभी अविचित शब्द का अर्थ है चैतन्य इसी चैतन्य को वेदांत कहता है कि ये तो शब्द है नित्य है इसका कोई विषय नहीं होता है इसी को विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि ये जो चैतन्य है ये क्षणिक है उसका विषय होता है चैतन्य एक ही है वो लोग कहते हैं कि क्षणिक है उसका विषय होता है वेदांत कहता है कि इसका विषय नहीं होता है उसका क्षणिक नहीं होता और विज्ञानवादी लोग बाहर अर्थ नहीं मानने से कहते वास्तव संबंध नहीं होता है विज्ञान का बाहर वस्तु के साथ वास्तव संबंध नहीं होता है केवल उसमें आभास हो जाता है तदाकर विज्ञान हो जाता है तो वेदांती भी वही बात कहता है कि चित्तों में कभी दृश्य का संबंध होता ही नहीं चित्त दृश्य न जायते किन्तु यहाँ चित्त अर्थ चैतन्यम चित्त दृश्य न जायते तस्माद न जायते चित्तम चित्त का दृश्य नहीं बनता है चित्त का कोई दृश्य नहीं होता है चित्त का दृश्य नहीं होगा तो चित्त में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है परिवर्तन नहीं होगा तो चित्त नित्य है चित्त अर्थात चैतन्य बुद्धि चित्त नहीं है तो चैतन्य इसलिए तस्मात न जायते चित्तम इसलिए चित्त का उत्पत्ति नहीं होती चित्त अर्थात चैतन्य चैतन्य ब्रह्म ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती है और ऐसे स्थिति में तस् ये जाति पश्यंती जब उसका उत्पन्न ही नहीं होता है और उसका जो जन्म देखते हैं विज्ञानवादी लोग मानते हैं विज्ञान रक्षणी है उत्पन्न होता है तो अगर तस् जाति ये पश्यंती ते वही वो लोग निश्चित रूप से यही करते हैं कि खे पदम पश्यती जो पक्षी आकाश में उड़ जाने के बाद उसका पद सब रह जाता है और ये लोग उसको देखते हैं जो लोग कहते हैं कि चैतन्य का जन्म होता है वो लोग ऐसे ही काम कर लेते हैं जैसे पक्षी आकाश में जाने के बाद उसका पद रह जाता है और ये लोग सब उसको देख लेते हैं संभव है इसी प्रकार अर्थात ये चैतन्य का ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है ये श्लोक के द्वारा ये भी ये बात कर रहा है टीका में प्रतीक्षण विज्ञान जन्म दृश्यते विज्ञानवादि आशंका विज्ञानवादी किंतु प्रतीक्षण विज्ञान जन्म दृश्यते प्रतीक्षण विज्ञान का जन्म दिखता है किसके द्वारा कहते हैं विज्ञानवादियों के द्वारा ऐसा आशंका करके सिद्धांत कहता है कि जिनको यह जन्म दिखता है वो तो पक्षी का पादचि आकाश में भी देखते हैं तशे पश्य जाति खे भी पश्य पदम टीका में वृत्त संकीर्तन पूर्वकं श्लोक से तात्पर्य आह वृत्त संकीर्तन अब तक विज्ञानवादियों ने जो कहा उसको कह करके अभि सिद्धांति विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए ये श्लोक कह रहा है बृत्त अतिता। बृत्त अतिता। अतिता तो वृत्त अतीत वृत्त शब्द का अर्थ अतीत अतीत का कीर्तन करके अर्थात अतीत में जो कहा गया उसको कहते हुए ये श्लोक का तात्पर्य कहते हैं ये श्लोक अतीत का निराकरण करेगा भाष्य में प्रज्ञप्ते है स निमित्त तो ये जो विज्ञानवादी कहता था बाह्य कहता था कि प्रज्ञपते तो है सनिमित्व तो विज्ञानवादी उसका खंडन आरंभ किया है पच्चीसवा कारिका में आया था प्रज्ञते है स निमित्त युक्ति दर्शना ऐसे कहा था इत्यादि एतदंतम एतदंतम अर्थात सताइसवें कारिका पर्यंत पच्चीस से सतईस ये विज्ञानवादी का हुआ तो प्रज्ञपते है सनिमित पचीस महाकारि का वहां से ये ये उसका टीका में तथवादीनो बाह्यो अर्थो विज्ञानवत अस्थित पक्ष प्रतिषेध मुखेन प्रवृत तत्पुनराचार्यतु एवं बाह्य तह्यर्थवादी बाह्य अर्थवादियों का जो बाह्य अर्थ बाह्यर्थवादी बाहर में अर्थ मानते हैं कहते हैं बाहर में अर्थ है इसलिए उनको कहते थे बाह्य अर्थ बाह्य अर्थ इति बाह्य अर्थ बाहर में है अर्थ और उसको बदलती कहते हैं बाहर में अर्थ है ऐसा कहते हैं तो उनको कहा जाता है बाह्यर्थवादी उनका बाह्य अर्थ विज्ञान बहुत तो अस्थि विज्ञानवादी कहता है कि विज्ञान अस्थि बाहर अर्थवादी कहते जैसा आपका विज्ञान है ऐसा हमारा बाहर अर्थ भी है इति इसका ये पक्ष हो गया बाहर अर्थ पक्ष ये पक्ष प्रतिषेध मुखेन विज्ञानवादी उसका निराकरण कर देता है बाहर में अर्थ नहीं है खाली विज्ञान है प्रतिषेध मुखेन प्रवृतम प्रवृत्त हो गया जो भाष्य में दिया बौद्ध से विज्ञानवादी नो वचनम ये जो विज्ञानवादी का वचन ये बाह्यर्थवादी का प्रतिषेध मुखे नो प्रवृतम प्रतिषेध करने के लिए उसका निराकरण करने के लिए तो ठीक है अभी विज्ञानवादी बाह्यर्थवादी का निराकरण कर दिया तत्पुनराचार्य होत एवं अनुज्ञातम इसको आचार्य गौण पदाचार्य जो कि ग्रंथकार वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप ठीक कहते हैं विज्ञानवादी अपना बौद्धों का दूसरा भाग है बाह्य उनको निराकरण कर दिया वेदांति कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया क्यों अपना भाई को निराकरण कर दिया कहता है बिल्कुल ठीक किया क्यों कहते हैं बाह्य अर्थवाद दूषण से स्वमतेवी सम्मतत्वाद वेदांति कहता है कि हम भी वही बात कहते हैं बाहर में अर्थ नहीं है तो बाहर अर्थ नहीं है बाह्य अर्थवाद दूषण से सो मत इसमें इतना अंतर आता है वे विज्ञानवादी और वेदांति में वेदांति भी कहते हैं बाहर अर्थ नहीं है किंतु इसके साथ साथ ये जो आपको वृत्ति ज्ञान हो रहे हैं ये भी नहीं है अगर अर्थ रहेगा तो ज्ञान रहेगा अगर वृत्ति ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान नदी ज्ञान होता है तब तक तो घटो पट नदी भी है अगर ज्ञान नहीं है तो विषय नहीं है अगर ज्ञान है तो विषय को रहना पड़ेगा ये वेदांति का मतलब विज्ञानवादी कहता है विषय नहीं है किंतु हमको वृत्ति ज्ञान होता है उसका विज्ञान कहते हैं ये होता है ये दोनों में अंतर है तो किंतु बाहर विषय तो दोनों ही नहीं मानते हैं बाह्य अर्थवादूषण से स्वमते सम्मतवाद इति इत्याह बाह्य अर्थ इति अच्छा बाह्य अर्थ में बहुत सत्य बुद्धि तो रहेगा एकदम ये नहीं होने से ये नहीं होगा जगत एकदम समुद्र में चला जाएगा नहीं तो गंगा जी में बह जाएगा तो ये फिर बाहर अर्थ नहीं है जितना कहने से भी वो सब काम का नहीं जचेगा इसलिए जगत से सत्य तो बुद्धि हटाना व्यवहार को सर्वनिम्न करना ये सब आवश्यक है तभी ये सब बात अर्थात तो बुद्धि में उतरेगा नहीं तो हम खाली थोड़ा बहुत जान लेंगे पंक्ति जान लेंगे सब तत्वात वेदांति कहता है हम भी वही कहते हैं भाष्य में बाह्यार्थवादी पक्ष्य प्रतिषेध परम आचार्य नुमोदित पक्ष्य प्रतिषेध परम बाह्यार्थवादी का जो पक्ष्य है बाहर में अर्थ है ये पक्ष्य का प्रतिषेध करने में परम परम अर्थात तात्पर्य किसी का उसका पूर्व में कहा था विज्ञानवादी नचन जो विज्ञानवादी का वचन है वो अर्थवादिक पक्ष का प्रतिषेध करने में ही उसका तात्पर्य है वो कर दिया और वो आगे कहते आचार्य ने अनुमोदितम गौपादाचार्य भगवान इसका अनुमोदन कर दिया बिल्कुल आपने ठीक कहा बाहर में विषय है ही नहीं ठीक है मैं? बाह्य अर्थवाद दूषण अनुमोदन प्रयोजन माह बाह्यर्थवाद का दूषण कर दिया विज्ञानवादी आप इसको क्यों अनुमोदन करते हैं तो इसका प्रयोजन कहते हैं भाष्य में आगे पृष्ठा में तदेव हेतु कृत् तेषेधा तदिद उच्यते तस्मा इत्यादि तदेव हेतु हे में दिया तदेव उसी को हेतु बना करके किसी को टीका में कहते हैं असती एव घटा दो घटादि आभासत्व विज्ञान विज्ञानवादी कहता है कि घटो नहीं है किंतु घटा घट ज्ञान हो रहा है तो ये जो असती घटा दो असती अर्थात अविद्यमान सती नहीं होने पर भी घट गट जो घटादी आभासत्वम विज्ञान ज्ञान में जो घटाकार हो रहा है घट हो रहा है ऐसा जो कह रहा है यदुप्तम जो कहा गया तदेव हेतुत्व उपाध्याय उसी को ही हेतुत्व लेकर के अर्थात विषय नहीं होने पर भी घटाकार ज्ञान होता है इसी को हेतु बनाता है सिद्धांत आठ नंबर टिप्पणी देखिए तथा चय प्रयोग विज्ञान से जन्मादि आभासत्व आगे लिखना है थोड़ा विज्ञान जन्मादि आभासत्व जन्मादि लिखना पड़ेगा आगे जन्मादि इतने शब्द लिखना पड़ेगा जन्मादि विषय अनपेक्ष आगे तो सब है खाली जन्मादि लिखना पड़ेगा प्रयोग प्रयोग अर्थात तो अनुमान क्या अनुमान है विज्ञान से जन्मादि आवासत्व ये हो गया पक्ष विज्ञान में जन्मादि आभासत्व विज्ञानवादी कहता है विज्ञान क्षणिक जन्म होता है तो ये जो विज्ञान में जन्मादि जन्मादिश हो रहा है जन्म नहीं हो रहा है किंतु तो जन्म हो रहा है जैसा लग रहा है सिद्धांत कह रहा है कि विज्ञान में जो जन्मादि आवासत्व वो जन्मादि विषय अनपेक्ष जन्मादि विषय को अपेक्षा नहीं करता है क्यों कहते हैं घटादि आभासवाद विज्ञानवादी बाहर में घट मानता है विज्ञानवादी नहीं, नहीं।, नहीं मानता है किंतु घट ज्ञान होता है घट नहीं।, नहीं होने पर भी घट ज्ञान मानता है सिद्धांत कहता है इसी प्रकार की विज्ञान का जन्म नहीं होने पर भी आप जन्म मानते हैं समान है घटो नहीं होने पर भी घट ज्ञान होता है तो जन्म नहीं होने पर भी आपको जन्म का ज्ञान हो रहा है ये भी आभाष है ये वास्तव नहीं है इसलिए वास्तव जन्म नहीं हो रहा है आप खाली मान रहे हैं विज्ञान से जन्मादि आभाव पक्ष हो गया जन्मादि विषय हो गया आभाव हेतु हो गया घटादि आभात्व दृष्टांत हो गया अभी घटादि आभात्व में आभासत्व रहेगा और जन्मादि विषय अनपेक्षम है ये क्योंकि जो बाहर में घटादि आभाष हो रहा है तो जो घटादि आभास हो रहा है ये जन्मादि घटका जन्म को आभाष मतलब विषय नहीं कर रहा है नहीं करने से तो अभी हो जाएगा जहां जहां आभासत्व वहां जन्मादि विषय अनपेक्षम जैसे घट में घट का ज्ञान हो रहा है किंतु घट का कोई उत्पत्ति कभी को हुआ ही नहीं घट है ही नहीं इसी प्रकार की आभासत्व तो अभी विज्ञान में जन्म आभाष हो रहा है ज्ञान क्षेणी उत्पन्न हो रहा है ये जो आभाष है ये भी जन्मादि विषय है अनपेक्षा जन्म नहीं होने पर भी जन्म होता है जैसा लगेगा जैसे घट नहीं होने पर भी घट है जैसा लगता है इसी प्रकार ये भी है तो इसी को हेतु बनाया विज्ञानवादी जिसको हेतु बना करके निराकरण कर दिया बाह्यर्थवादी को कि नहीं है वस्तु खाली आपको ज्ञान हो रहा है सिद्धांत कहते हैं बिल्कुल वही बात हम भी करे ज्ञान का जन्म नहीं हो रहा है किंतु आपको लग रहा है तो बिल्कुल समान बात है हेतुत्व उपाध्याय विज्ञानवाद निषेधार्थम विज्ञानवाद का निषेध करने के लिए बाह्यार्थ पक्ष दूषण अनुमोदित अर्थ है दूषण करने के लिए वेदांति ने उसका अनुमोदन कर दिया आप लोग जो पहले पहले ध्यान करेंगे देखेंगे आप किसी एक पदार्थ को ध्यान कर दे आँख बंद कर दिए दिया, ध्यान किए तो पहले अगर वस्तु सामने में है शिव जी के ऊपर ध्यान करें बिल्कुल सामने में बैठ करके एकदम ऐसे हम देखे विस्फारित नेत्र में फिर आंख बंद कर दे, पूरा एकदम शिवजी ऐसे दिखेंगे फिर धीरे धीरे देखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे होकर के वो चला जाएगा फिर आगे दोबारा आएगा आप आंख खुल सकते हैं नहीं भी खोल करके फिर दोबारा स्मरण करेंगे फिर आएगा आप सोचेंगे बिल्कुल ऐसा बनाए रहे किन्तु तो देखेगा धीरे धीरे धीरे धीरे संकुचित तो हो गया हो गया फिर आएगा ऐसे ही लगता है इसी प्रकार की अर्थात और क्या मानते हैं इसे ये ज्ञान और का उत्पन्न हुआ और नाश हुआ क्योंकि हमको ज्ञान हुआ शिव जी का ज्ञान हुआ थोड़े समय के बाद चला गया फिर दूसरा बार आया फिर चला गया वेदांति कहता है कि जो आता है चला जाता है हम उसका बात नहीं कहता है उसके पीछे और एक है जो कह रहा है की अभी आ गया अभी घट गया घट गया घट गया अभी चला गया अभी आया वो सबको देखने वाला और एक है वो भी अगर घट जाएगा बढ़ जाएगा तो फिर वो घट जाएगा बढ़ जाएगा को देख पाएगा इसलिए वो स्थिर है वेदांति इतना ही कहता है ये जो वृत्ति ज्ञान आपको होता है घट जाता है बढ़ जाता है उसका स्वभाव वो ऐसे होगा आप जो उसको जानते हैं आप घटते बढ़ते नहीं क्योंकि आप अगर घटते बढ़ते रहेंगे तो उसका घटता बढ़ता वो आप जान नहीं पाएंगे आपको तो स्थिर होना पड़ेगा इतना ही बस बात है तो हम क्या करते हैं ना ये जो घटता बढ़ता है उसको स्थिर रखने के लिए उद्यम करेंगे वो एकदम स्थिर रहना चाहिए हमारा चित्त चित्तवृत्ति स्थिर रहना चाहिए वो नहीं होगा बहुत अभ्यास करने से लंबा होगा धीरे धीरे होगा ऐसे प्राणायाम करने से प्राण लंबा होता है इसी प्रकार के अभ्यास करने से ये भी लंबा होगा बहुत समय तक हो सकता है कि वेदांति क्या करेगा ये उसको लम्बा करके रस्सी को लंबा करके रबड़ को लंबा करके क्या लाभ है उसको जो देखने वाला वो हम है वो हम नित्य है क्योंकि हम देखते हैं घटता है बढ़ता है फस वो घटना बढ़ने वाला चीज को जाने दो हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है इतना हो गया वेदांत तत्व तो तो तो निश्चय हो गया इस प्रकार के किंतु कठोर वैराग्य नहीं होने से नहीं होता है ये तो अर्थात तो, शब्दों से तो समझ में आ जाता है किन्तु जब असल बात आएगा तब तो फिर कहते ना जो ये सुख पक्षी है ना सुख पक्षी सारी कहते हैं वो तो कहेगा राम राम मिल्ली आने से वो क्या, क्यों करेगा? वही बात है बैराग जितना दृढ़ है ये सब बात उतना अनुभव होगा मैं तो मैं, इस प्रकार के होगा इसलिए का खूब दृढ़ करना जितना हो सके आगे ठीक है मैं, संप्रति विज्ञान अभी वेदांति विज्ञानवादी को अनुमोदन कर दिया आपने जो कहे ठीक बिल्कुल बाहर में नहीं है तो हम भी वही बात कर रहे हैं ज्ञान का भी जन्म नहीं होता है संप्रति विज्ञानवाद दूषण अवतरयती विज्ञानवाद का ये जो दूषण है इसका अवतरण करते हैं है इति टीका तदीदम आगे भाष्य में तदेव हेतु कृतवा तत्प्रतिषेधा उसी को ही हेतु बना करके जो विज्ञानवादी हेतु दिया विषय नहीं होने पर भी पता चलना सिद्धांतिक बिल्कुल सही है ज्ञान का जन्म नहीं होने पर भी पता चलता है आप ऐसे ही कहते हैं तत्प्रतिपक्ष तत्पक्ष है यहाँ विज्ञानवादी दो ज्ञान मानते हैं एक विषय विज्ञान है कि अलव विज्ञान आलय विज्ञान अहम अहम अहम जिसका वेदांति कहेगा चैतन्य अगर वो अहंकार हो गया तो अहंकार अगर वो अहंकार नहीं है तो चैतन्य ये जो विषय विज्ञान है यहाँ वेदांति विज्ञानवादी दोनों समान है घट का ज्ञान हो रहा है उसको कहते हैं विषय विज्ञान विषय का ज्ञान विषय विज्ञान वो हो रहा है नाश हो रहा है वो भी ठीक है दोनों का वो लोग कहते हैं कि जो आलोय विज्ञान अहम अहम अहम ये जो नाश होता है जो उत्पन्न होता है विषय विज्ञान उसको जानने वाला वो लोग कहते हैं आलोय विज्ञान ये क्षणिक है वेदांत कहते हैं वो क्षणिक नहीं हो पाएगा एक क्षणिक होगा तो दूसरा क्षणिक को जान नहीं पाएगा वो भी क्षणिक ये भी क्षणिक तो कैसे जानेगा वो क्षणिक है इसका भी जितना जन्म हुआ मर गया वो भी जन्म हुआ मर गया कैसे जानेगा गया कि हमारा साथ जन्म हुआ तो हमारा साथ मरा नहीं जान पाएगा इसलिए कहता है वेदांति कहता है कि ये तो नित्य और वेदांति का जैसे ये विषय विज्ञान होना चित्तवृत्ति होना फिर आगे मुक, मुक्ति हो जाना अर्थात ये चित्तवृत्ति से वो अलग हो गया विदेय मुक्ति हो जाएगा अर्थात चित्तवृत्ति और होना ही नहीं क्योंकि चित्त ही नहीं रहेगा कहीं बोले हो जाएगा वो लोग भी कहते हैं विषय विज्ञान नहीं होना यही मुक्ति है अलय विज्ञान जो अहम अहम अहम वो रहेगा तो ये दोनों में अंतर है वेदांतिक कहता है कि ये जो अलय विज्ञान को आप क्षणिक कहते हैं ये कैसे जानेंगे वो क्षणिक नहीं है क्योंकि क्षणिक नहीं होने पर भी क्षणिक पता चलता है ये आवास है तदेव हेतु कृतवा तत्पक्ष प्रतिषेधा तद, तद, तद इदम उच्यते ये कहा जाता है तस्माद इत्यादि तस्माद इत्यादि आगे जो श्लोक भी विचार चल रहे हैं ये श्लोक में तस्माद इसलिए कहते हैं कि तस्मा न जायते चित्तम चित्त दृश्य न जायते जैसे चित्त दृश्य न जायते होने से आप कहते हैं कि बाहर में दृश्य नहीं है इसी प्रकार के हम कहते हैं कि तस्मा न जायते चित्तम चित्त का भी जन्म नहीं होता है खाली पता चलता है तस्माद इत्यादि व्याचृष्टे इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य असति घटा चित्तस्य घटाद अभ्युपगतः चित्त विज्ञानवादीन अभ्युपगता तद असति भूतदर्शनासती घटाद घट नहीं होने पर भी घटादि चित्तस्य चित्त विज्ञान विज्ञान में घटादि आभास घटाकर ज्ञान होता है घट है नहीं फिर भी घटाकर ज्ञान होता है ऐसे चित्त्य विज्ञानवादी ना अभ्यूपगता विज्ञानवादी ऐसे मानता है तद अनुमोदितम अस्माभिपी हम लोग के द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया अर्थात तो हम कहते हैं बिल्कुल आप ठीक कहते हैं आप कैसे ऐसे कहते हैं ऐसा त... आप ठीक कहते हैं बोल करके कहते हैं भूत आदर्शना जो तत्व तो जैसा है हमने उसको ऐसा ही जाना है इसलिए आप जो बात कहे की बाहर में अर्थ नहीं है खाली ज्ञान अदाकार हो जाता है बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम जानते हैं बाहर में अर्थ तो नहीं है टीका में भूत दर्शनाद, घटादेर ये पहले निमित्त भूत दर्शनाद, ऐसा कहता, दर्शना भूत दर्शनाद, निमित निमित भूत दर्शनाद, ऐसा कहता, दृश्यते भूत ऐसा। चौबीसवा कार्य कैसा था ना? पचीस निमित्तिया तो भूत दर्शनाथ तो कहा गया था भाष्य में टीका में भूत दर्शनाथ भूत दर्शनार्थ घटाते मृदादि मात्र कार्य कुछ नहीं है कारण ये है इसलिए आप कहते हैं कि घट का जन्म हुआ किस घट का जन्म हुआ तो मिट्टी ही पहले ही मिट्टी था अभी मिट्टी है भूतम वस्तु तत्व जो कहा गया ना भूत दर्शन तथा वस्तु तत्व दर्शन जो वस्तु जैसा है घट नहीं है वह मिट्टी ही है जब देखेंगे कहेंगे घट एक है उसका कि जन्म हुआ कहा किसका जन्म हुआ तस्पि वि मात्र तत्व तस् शास्त्र तो दर्शन तथितियावत तस्यापि अर्थात ये जो घट कहे जन्म कहे मृत, मृत कहे ये सब विज्ञान मात्र है अन्य पदार्थ कुछ नहीं है विज्ञप्ति मात्र तत्व तस् शास्त्र तो और शास्त्र से इसी प्रकार के शास्त्र अर्थात अभी सिद्धांतिका मत शास्त्र से अर्थात ब्रह्मशास्त्र ब्रह्म ही है बाकी कुछ नहीं है आकाश का जन्म होता है आगे वायु तेज जल पृथ्वी ये सब उत्पन्न होते हैं पृथ्वी से गट पट नदी पर्वत कहते हैं ब्रह्म ज्ञान जब होता है कहेंगे ये सब केवल कल्पना दिखता है हम मानते हैं शास्त्र तो दर्शनाथ इतिया द्वितीय पादम पा चाहिए टीका में द्वितीय पादम दृष्टान्त विवजते श्लोक का जो द्वितीय पाद है सिद्धांत इसको दृष्टांत देता है ये विज्ञानवादी का सिद्धांत है चित्तम चित्त दृश्यम न जाते विज्ञानवादी कहते हैं चित्त का जो दृश्य है घटोपट वो कभी है नहीं सिद्धांत उसका दृष्टान्त बनाता है कहते बिल्कुल ठीक है बाहर में विषय है ही नहीं ये दृष्टान विभजते भाष्य में तस्मत क्या चित्तमान अवभाषता असति एव जन्मनि युक्ता भविमत न जायते चित्तम् चित्त क्योंकि घटादि नहीं होने पर भी ज्ञान में घटादि घटादिभाष होता है तस्मत इसलिए तस्त का भी चित्र का भी, भी। जायम ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा जो लगता है असती एवं जन्मनी युक्ता भवितुम ज्ञान का जन्म होने नहीं होने पर भी ऐसा लगता है जैसे घटो नहीं होने पर भी घट का ज्ञान हो रहा है इसी प्रकार की ज्ञान का जन्म नहीं होने पर भी लगता है कतो न जायते चित्तम इसलिए चित्त का जन्म होता ही नहीं है चित्त अर्थात यहाँ सिद्धांत चित्त कहता है जो ब्रह्म चैतन्य ज्ञान इसका जन्म होता ही नहीं ठीक है। मतम विज्ञान जन्म न नाविकम दृश्य दिवत सिद्धांति अनुमान देता है विमतम विमतम विरुद्ध मतम आप कुछ अलोक कहते हैं हम कुछ अलग कहते हैं जहाँ विवाद वा, होता है उसको कहते हैं विमतम विरुद्ध मतम ये कहता है वो कहता है अभी किस विषय में विरुद्ध होता है कहते हैं ज्ञान का जन्म होता है अथवा नहीं होता है विज्ञानवादी कहते हैं ज्ञान का क्षण में जन्म होता है दूसरा क्षण नाश हो जाता है कहते हैं नहीं होता है तो ये हो गया पक्ष विमतम विज्ञान जन्म ये हो गया पक्ष साध्य हो गया न नात्विकम जो विज्ञान का जन्म ज्ञान का जो जन्म होता है वो तात्विक वास्तव तो नहीं है लगता है वास्तव नहीं है न तात्विक क्यों दृश्यता दिखता है पता चलता है जो पता चलता है वो वास्तव नहीं है दृष्टांत नील पीता नील दिखता है किंतु तो वास्तव नहीं है हमको खाली नील ज्ञान होता है इसी प्रकार की ज्ञान का जन्म होता है दिखता है कहते हैं कि वास्तव नहीं है विपक्ष दोष मह अच्छा नहीं यथा भाष्य में यथा चित्त दृश्य जा, न जाते जैसे चित्त का दृश्य नहीं उत्पन्न होता है ये दृष्टांत चित्त अर्थात तो विज्ञानवादी का चित्त अर्थात विषय विज्ञान दृश्य अर्थात घट जैसे घट ज्ञान का विषय घट वो कभी घट होता ही नहीं दृष्टांत तो हो गया ऐसे ज्ञान का कभी जन्म होता ही नहीं अभी विपक्षी दोष माह ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो अर्थात तो ज्ञान का भी जन्म नहीं होता है वेदांति कहता है अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो कतस् तो तस्य चित्तस्य ये जातिं पश्यन्ति विज्ञानवादीनः जाति पश्य विज्ञानवादि क्षणक चित्तस्वरूपं तेन चित्तस्व द्रष्टुमश्य पश्यंत पश्यन्ति ते पदं पक्षादीना विपक्ष में क्या बाधक होगा कहेंगे अतः तस्य चित्त ये जातिम पश्यन्ति चित्त चैतन्यस्य चैतन्य ब्रह्मका चैतन्यका ब्रह्म चा, जातिम ये पश्यन्ति ये अर्थात जो लोग जाति अर्थात जन्म तो चैतन्य का जन्म जो लोग देखते हैं कौन देखते हैं कहते हैं विज्ञानवादी तो न विज्ञानवादी लोग वो कहते हैं कि ज्ञान का जन्म होता है और क्षणिकत्व ये ज्ञान एक क्षण रहता है और दुखित्व ये ज्ञान कभी दुखी होता है कभी घटाकार हुआ कभी कहता है मैं दुखी ये ज्ञान दुखी दुखी तो। और दुखी आकार दुखी तव और शून्यत्व को ज्ञान नहीं है कहता है और अनात्मत्व ये तो अनात्मा है इस प्रकार की जो सब कहते हैं तो घटो क्षणिक है दिखता है खाली और मैं कभी दुखी हो जाता हूं घट कभी नहीं है घटो अनात्मा है इस प्रकार की जो सब कहते हैं वो तेने व चित्त स्वरूपम द्रष्टुम असख्यम ये चित्त का सब इसी से रूप जो होता है ये चित्त कभी दुखी हो गया कभी क्षणिक हो गया अनात्मा है इस प्रकार की सो के द्वारा वही चित्त स्वयं दृष्टुम असक्यम स्वयं स्वयं को देख लेगा ये संभव नहीं है कहते मैं मेरे को देख रहा है देख रहा हूं कैसे कहते है ये ये हाथ है ना मेरा मैं हाथ को देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं कहते जब आप कहते है कि मैं हाथ को देख रहा हूं कहते हैं कि मैं मेरा हाथ को देख रहा हूं हाथ फिर मैं हुआ कहते मेरा जैसे मैं मेरा कपड़ा को देख रहा हूं कह रहा है इसी प्रकार कहते मैं मेरा हाथ को देख रहा हूं तो हाथ मेरा है मैं नहीं हूं कभी कहता है कि मैं जानता हूं अपना बुद्धि एकदम अभी शांत है मैं जानता हूं अभी अपना बुद्धि तो शिव जी का ध्यान करता है तो जानते हैं हम अपना बुद्धि को तो कहते हैं मेरा बुद्धि अभी शिव जी का ध्यान कर रहा है तो जान रहे ना हम तो जिसको जान रहे हैं वो हम नहीं है इसलिए बुद्धि हम नहीं है तो यहाँ ये यह जो जो जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है और स्वयं स्वयं को कभी भी जान नहीं पाएगा कभी भी हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे किंतु हम है इसमें कभी कोई संशय होगा नहीं होगा जैसे दर्पण के सामने में खड़े हैं हम मुखो को देखते हैं ना प्रतिबिंबों को देखते हैं कभी भी कोई अपना मुखो को देख लेगा किंतु अपना मुखो है इसमें कभी संशय होता है नहीं होता है इसी प्रकार की हमारा जो वास्तव स्वरूप है चैतन्य उसको जानने का यही उपाय है कि हम जान रहे हैं पदार्थों को यही है कि हम है ये जो जानने वाला वो मैं हूँ ये सर्वदा स्थिर एक रूप रहता है इसी प्रकार की निश्चय करना ठीक है भाष्य में ते नहीं वचित तेन चित स्वरूपम दृष्टुम असक्यम स्वयं के द्वारा स्वयं कभी भी देखा नहीं जा सकता है और इस प्रकार की असत्यम पश्यंत असक्य को जो देख लेगा जो देखा नहीं जा सकता है उसको जो देख लेगा वो खे वही पश्यंती तय पदम पक्षी वो तो आकाश में पक्षियों जाने के बाद उनका पाद चिन्ह भी देख लेंगे जो स्वयं के द्वारा स्वयं को देख लेगा वो आकाश में पक्षियों का पादचिन्हों को भी देख लेगा अर्थात ये कहते हैं अर्थात विपक्ष में ये बाधक अर्थात आपको हम ऐसा ही कहेंगे कि ये बाधक है अर्थात निंदा होगा टीका में तत्व तो विज्ञान से जन्म अयोगाद ये तत्विक जन्म पश्यशोधन करना है ते पक्ष्यादी ना दी दीर्घ होगा ते पक्षादीना खेअपी पदम पश्यती अन्वय दीर्घ दि दीर्घ होगा पक्ष्यादी नसो है ना तो दीर्घ होगा तत्व तो जन्म अयोगा वास्तव तत्व का जन्म मतलब विज्ञान का जन्म विज्ञान अर्थात चैतन्य चैतन्य का जन्म नहीं हो पाएगा और ये तस् तात्विक जन्म पश्यन्ति जो लोग उसका वास्तव जन्म देखते हैं ते क्ष्यादियों का पक्ष्यादि ये नामी नामी सूत्र से दीर्घ हो जाएगा दीर्घ होता है तो पक्ष्यादी न पक्षियों का भी खे खे अर्थात आकाश ख शब्द का अर्थात आकाश खे अभी पदम पश्यती इतनी अनु बोलो आकाश में भी पक्षियों का पाद देख लेंगे अनात्मत्व आदि इति आदि विलक्षणत्म अन्योन्य अन्योन्य साद ये ज्ञान में कभी ज्ञान में क्षणिकत्व तो, दुखित्व तो, शून्यत्व अनात्मत्व और कहते हैं अनात्मत्व आदि आदि कहने से अन्योन्यालक्षण अभी एक, एक घट हुआ। ज्ञान हुआ दूसरे क्षण में पट ज्ञान हुआ तो बाहर में अर्थ नहीं मानते हैं ज्ञान को क्षणिक कहते हैं एक क्षण रहा गया और वो ही सब कुछ है उसको देखने वाला भी कोई नहीं है वो कैसे कहेगा कि ये घट ज्ञान ये पट ज्ञान से अलग है उसको जानने वाला कोई और पीछे नहीं है वो कह देगा ज्ञान को जानने वाला पीछे कोई नहीं है वो कह सकता है कि ये ज्ञान ये ज्ञान से अलग है हाँ, तो नहीं, ये ज्ञान एक ज्ञान आया चला गया एक क्षण रहकर ये दूसरा क्षण आया ये चला गया कौन कहेगा ये से ये अलग है अन्य विलक्षण और अन्य सादृश्य ये इसे सदृश है पूर्व क्षण में भी घट हुआ था अभी भी घट हो रहा है ऐसा कौन कहेगा कोई तो पीछे और स्थिर नहीं है तो ये सब असंभव है तत्र हेतु सूचयति उसमें हेतु देते हैं भाष्य में कहा तेन व चित्त न चित्त स्वरूपं द्रस्तुम असक्यम उसी के द्वारा उसका स्वरूप नहीं देखा जा सकता है स्वयं स्वयं को ग्रहण करेगा इसमें कहते हैं कर्तिकर्म विरोध चैत्र पर्वतम पश्यति और कहा जाएगा पर्वत पर्वतम पश्यति चैत्र चैत्रम पश्यति ये नहीं होगा स्ववृत्तेर अन्पतेर तदृश्यता चर्म दृश्यता असंभवाद वृत्तेर अन्पते स्व का सो में वृत्ति अर्थात स्वस्व को जानना ये संभव नहीं होगा चक्षु जाकर के घट में संबंध करेगा किन्तु चक्षु चक्षु में संबंध करेगा ये नहीं होगा स्व वृत्तेर अनुपत्य दस नंबर टिप्पणी स्व वृत्ते स्वकर्तृ स्वकर्म क दर्शन कर्तृ कर, कर, कर्म विरोधे न अनुपद्य मान स्वकर्तृक और स्वकर्म क दर्शन एक दर्शन हो रहा है उसका कर्ता भी स्व है और उसका कर्म भी स्व है कर्म अर्था विषय कर्ता अर्था देखने वाला मतलब देखने वाला और जो देखा जा रहा है विषय वो दोनों समान हो जाएंगे ऐसा कभी दर्शन नहीं होगा टीका में सो वृत अनुपत तद दृश्यता अंतरेण तद धर्म दृश्यता असंभवात अगर वो धर्मी ज्ञान नहीं होगा वो धर्म का ज्ञान भी नहीं होगा घट नहीं दिखेगा तो घट में रहने वाला रक्त वो दिख जाएगा नहीं दिखेगा कहते हैं तदी तद दृश्यता अंतरे धर्मी तद अर्थात धर्मी घर, तो घट ज्ञान अगर नहीं होगा तो घट में रक्त रूप उसका ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा कहते हैं तद दृश्यता अंतरे न तद धर्मी धर्मी दृश्यता के बिना तद धर्म दृश्यता असंभव हो धर्म दृश्य नहीं होगा तद धर्म अर्थात उसमें रहने वाला जो जन्म वो नहीं होगा तो विज्ञानवादे फलितम विशेषम दर्शयती अर्थात ज्ञान अगर ज्ञान को नहीं जान पाता है और ज्ञान में ज्ञान में होने वाला जो जन्म मृत्यु उसको कैसे जानेगा घट को जान सकता है तो घट का उत्पत्ति हुआ घट का नाश हुआ जान पाएगा घट को ही नहीं जान पा रहा है कैसे जानेगा इसका उत्पत्ति हुआ नाश हुआ विज्ञानवादे फलितम विशेषम दर्शयती विज्ञानवाद में जो निष्कर्ष कहते हैं भाष्य में अत इतरभ्योपी द्वैतीभ्यो अत्यंत साहसिका इत्यर्थ इत्यर्थ भाषा में होना चाहिए इत्यर्थ इत अर्थ हो गया इसलिए वेदांति कहते हैं ये जो विज्ञानवादी है वो दूसरे से भी और अधिक साहस वाला है दूसरे लोग तो कहते हैं बाहर में वस्तु है और वो क्षणिक है किंतु ये लोग कहते हैं बाहर में बिल्कुल विषय है ही नहीं और हमको सब ज्ञान हो रहा है और ज्ञान क्षीणी है इसलिए कहते हैं अतः इतरेभ्यो द्वैतीभ्यो अत्यंत साहसिका बाकी सब द्वैतीवादियों से तो ये तो अधिक साहसिक है कुछ नहीं होने पर भी सब मान लेते हैं इस प्रकार के टीका में वो एक पद है इतरे भो हाइपेन दिया है वो नहीं होना है एक पद है टीका में शून्यवादीन प्रति विशेषम कथयति अभी यहाँ तक विज्ञानवादी का खंडन हो गया आगे शून्यवादी शून्यवादी कहते हैं विज्ञानवादी कहते हैं ज्ञान है किंतु वो क्षणिक है शून्यवादी कहते हैं वो भी नहीं है कुछ नहीं है तो वो कहते हैं तो उनका विशेष कहते हैं विज्ञानवादी तो बाकी सबसे अधिक साहसी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा असंभव को कहता है और ये तो शून्यवादी तो और अधिक कहते हैं ये शून्यवादी न पश्यंत तो एव सर्वशन्यता तो जो शून्यवादी है वो लोग क्या देखते हैं सर्वशून्यम कुछ नहीं है ऐसा वो लोग देख लेते हैं कहते हैं स्वर्शना स्व दर्शन शून्यताम प्रति जानते तो साहसिक तरा खुष्टिना जिघ्रिक ये क्या करते हैं शून्यवादी लोग स्व दर्शनश्या शून्यताम प्रति जानते शून्यवादी शून्य को जानता है शून्य को जानता है हमको एक ज्ञान हुआ चाहे वो सर्प ज्ञान हुआ रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ किंतु वो कभी कह सकता है कि मेरे को सर्प ज्ञान तो नहीं हुआ वो कह सकता है कि वहां सर्प नहीं है किंतु मेरे को सर्प ज्ञान नहीं हुआ ये कभी कह सकता है क्या तो अभी जो कहेगा हमको सर्प ज्ञान जो हुआ वो शून्य है अर्थात हमको सर्प ज्ञान नहीं हुआ So, ज्ञान का कोई कभी निराकरण नहीं कर सकता है ज्ञान का विषय नहीं है तो ज्ञान को मिथ्या कहते हैं किंतु तो ज्ञान हुआ ही नहीं तो ये तो कहते हैं सर्वो सर्वशून्यम कहते हैं जो शून्य बोल करके आप जान रहे हैं वो ज्ञान तो है नहीं है कहते ना वो ज्ञान भी नहीं है आप कैसे कहते हैं सर्वम शून्य ठीक है वो ज्ञान नहीं है किंतु शून्य कहने वाले आप है कहते नहीं नहीं मैं भी नहीं हूँ जो कहता है मैं भी नहीं हूँ उसके साथ क्या विचार किया जाएगा तो कहते हैं इसलिए स्व दर्शन से शून्यताम प्रति अपना जो दर्शन जो ज्ञान हो रहा है अच्छा स्व दर्शन से नंबर टिप्पणी दिया जो कहता है कि सर्वम शून्यम उसका भी दर्शन शास्त्र है वो भी शून्य है अपना जो ग्रंथ है अपना गुरु जो बात बोले है वो भी शून्य है तो भाष्यकार कर रहे हैं कि उनका शास्त्र भी शून्य है उनसे क्या बात करना है जिनका कुछ है ही नहीं तो प्रति ठीक है, में थोड़ा अलग और कहेंगे तो ये कहते तथोपि तो साहसिक तरा जो विज्ञानवादी है वो तो साहसिक है ये तो साहसिक तरा अर्थात और अधिक दि, साहसी है क्यों ख मुस्टिना अपनी जिघ्रिपियंति खम आकाशम आकाश का मुस्टि हाथ में ग्रहण करने का ये लोग उद्यम करते हैं आकाश को भी पकड़ लेंगे वो तो इतने साहसी वाला है परिहास किया जाता है है ठीक इति टीका ठीक है में बाम पार्श्व में पश्यंत है भाष्य में कहना ये भी शून्यवादी न पश्यंत तो एव सर्व शून्यता सारे शून्यता को जो देख रहा है कुछ नहीं है ऐसा जो जान रहा है उसके लिए कहते हैं पश्यत तो एव इस प्रकार कह करके अविलुप्त दृग रूपता ये जो दृग रूप है चैतन्य है जानने वाला है उसका कभी लोप नहीं होता है वो तो रहता है हम कहते हैं अभी हमको घट ज्ञान हो रहा है अभी नहीं हुआ कुछ नहीं है जानने वाला तो है उसका लोक नहीं होता है दृग बोला देव सर्वाभाव सिद्ध थी दृष्टा कोई है तो अभी सर्व अभाव सिद्ध होगा मैं जान रहा हूं कुछ नहीं है ये जानने वाला अगर नहीं है तो अभाव कैसे सिद्ध होगा और दृघ वस्तु कथम सिद्धि ये जो दृष्टा का अभाव कौन कैसे सिद्ध होगा कुछ नहीं है ऐसा कहता है द्रष्टा अभी दृष्टा नहीं है ये कौन कहेगा ये तो नहीं हो पाएगा नादिग दृग एव तदी जो दृग है वही दृग ही, ही देख, देखने वाला देखने वाला ही देखने वाला का अभाव सिद्ध कर देगा कहते हैं ना ऋण जो दिया है वो मांगने आया है और बालक घर का अंदर से आकर के कहता है उनको कह दीजिए कि पिताजी नहीं है और बालक कह देता है पिताजी कहे पिताजी घर में नहीं है ये तो ऐसे ही बात हुआ कि जो दृग है वो कहेगा कि दृग नहीं है वो तो ऐसे ही बात है देखने वाला कहता है कि मैं देखता नहीं हूँ ये तो ऐसे ही बात है कई तो और एक कालो तू अनुपत रित त्यर्थ दृग का अभाव द्रष्टा और दृष्टा का अभाव एक काल नहीं हो सकता है चैत्र ने घट को देखा उसके बाद उसका मृत्यु हो गया तो एक काल में दृष्टा था एक काल में दृष्टा नहीं रहा किंतु एक समय में दृष्टा भी रहेगा और दृष्टा भी नहीं रहेगा मैं जान रहा हूँ शून्य और मैं भी नहीं हूँ ऐसा संभव नहीं है और दोस्तिन चर्व शून्यताम बदंत शून्यता दर्शन स्वात्म दर्शन से चून्यताम बदंती सर्व शून्यता को कहने वाला सब शून्य है कुछ नहीं है वो जो शून्यता का दर्शन दर्शन अर्थात शास्त्र और स्वात्म दर्शन से छ ने टिप्पणी कहा ना अभी ग्यारह में क्या कहते हैं शून्यता बोध का शास्त्र से जो छह में कहा था उसी को ग्यारह में कहा जो भाष्य में कहा गया था तो शून्यता दर्शन अर्थात शून्य शास्त्र शून्य को कहने वाले शास्त्र और स्वात्म दर्शन से अपना जो अनुभव होता है कि सर्वम शून्य तो कहते हैं कि उसका भी शून्यता को कहते हैं जब कहते हैं तथा तो स्वपक्ष असिद्धि वो कहता है कि हमारा शास्त्र नहीं है जो शास्त्र कहता है कि सर्वम शून्यम तो फिर उसका बात रहेगा हमारा शास्त्र जो कहता है कि सर्वम शून्यम वो शास्त्र नहीं है तो फिर वो बात कैसे घटेगा तो कहते हैं तो इति अभिप्रेत्य ये अभी तो आजीव में है ना तो ये सर्व शून्यवादी शून्यवादी सर्व प्रमाण बहिर्भूत तो निराकरण न तो न आदर्तव्यम इस प्रकार कहते हैं सारे प्रमाण का बहिर्भूत हमको शून्य का ज्ञान हो रहा है और कहने रहे नहीं नहीं ज्ञान नहीं हो रहा है और जानने वाला नहीं है ये तो प्रमाण का विरोध है आप ही जान रहे हैं और आप कह नहीं रहे इसलिए वहाँ पूर्व पक्ष पूछता है आप विज्ञानवादी का निराकरण किए बाह्य अर्थवाद का निराकरण किए शून्यवादी का निराकरण क्यों नहीं करते भाष्यकार वहाँ कहते हैं वो तो सारे प्रमाण से बाहर है अपने को ज्ञान हो रहा है कहते मेरे को ज्ञान नहीं हो रहा है आप है कहते मैं नहीं हूँ तो ये तो उसके साथ क्या बात किया जाएगा तो तो ना पिताजी बोले पिताजी घर में नहीं है तत्वी भाष्य में तथोपि साहसिका ये तो सबसे ज्यादा साहसी है टीका में तथोपि अर्थात विज्ञानवादीनो अपी इत्यर्थ अठाईस नंबर कार्य का यहाँ टीका में पूरा हुआ संख्या दिया नहीं टीका में विज्ञानवादीनो विज्ञानवादीभ्यो अपी इत्यर्थ है टीका में दिया ना वहाँ अट्ठाइस पूरा होगा संख्या लिखना है अच्छा ये और टीचमा का उच्चारण करेंगे ओ पूर्णम पूर्णमिद पूर्णात पूर्णम ग पूर्णश पूर्णमादाय पूर्ण मेरा